ज हृदय मझारी असगुण भय भयंकर भारी जस मुख देखी सभा भय पाई बीहसी बचन कह जुगुती बनाई सिर गिरे संतोभ जाकुट तो तो परे कशुनताही शयन करह निज निज ग्रह जाई गबनी भवन सकल सिरनाई मंदोदरी सोचऊर बसऊ जब ते श्रवण पूरी मही खसऊ सजल नयन का जुग कर जौरी सुनु प्राणपति विनती मोरी विनती कंत राम विरोधी परिहर जानी मनोज जन हठ मन धरहू श्वरू पर घुवंस मणि बचन विश्वास लोक वेद कर यंग यंग प्रति जासुति जासुषिया रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय भोलो भाई सर तन की जय अब फिर स्मरण करें लंका और लंका के शिखर पर रावण का अखाड़ा जहां पर भगवान राम का बाण जाकर के लगा और छत्र गिर गया रावण के मुकुट गिर गए और मंदोदरी के कर्णफुल गिर गए और बाण लौट करके भगवान श्री राम जी के करकश में फिर प्रवेश हो गया अब यहां क्या होता है कि कते कम कूम न मृत भी सब लोग जो ये देख करके ये कुट कुट गिर गए ये तो सब जो नाच गाना चल रहा था सब जो है वो उनका सबका मौज आनंद मंगल चल रहा है तो सब बीच में बाधा पड़ गई रसभंग हो गया तो कहते कम कन भूमि क्या ये सब कैसे हो गया ये है तो सब आपस में बात करते हैं कि तो देखो न तो ऐसे ही नहीं कि हरा डोला कोई आ गया हो तो उसके हरा डो लेता उस व्यक्ति को हिल जाए उसके शरीर के मुक्ट गिर जाए और नम्बर को बिसेखा कोई आंधी तूफान में नहीं चला तो उसके धक्के में गिर जाते कहते हैं अस्त्र शस्त्र का चिन्ह नयन देखा और आंखों से कोई ये भी नहीं दिखाई दिया कि कोई अस्त्र शस्त्र हो अस्त्र शस्त्र दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अस्त्र के माने है जो फेंक करके मारे जाते हैं वो अस्त्र है जैसे बाढ़ जो है वो अस्त्र है और शस्त्र है तलवार आदि जैसे हाथ से चलाए जाते हैं तो ये अस्त्र शस्त्र दोनों प्रकार के औजार दिन से प्रहार करते हैं युद्ध में मारते हैं अस्त्र शस्त्र दोनों हैं जो कथन हुए नए न देखा कहते ये भी ऐसे कोई आंकड़ से तो दिखाई नहीं दिए कहीं आए हों कोई तो बात दूसरी ऐसे ये लोग सब विचार करते हैं कि तो ये क्या हो गया कैसे ये सब गए विचार करते हैं सोच है सोच ने ये हृदय मजारी <coughs> अब सब लोग अपने हृदय में क्या सोचते हैं कि ये सब ऐसी घटना घटना जो है अशुगुण भयो भयंकर भारी ये तो अब हो गया ये सब लोग विचार करते हैं कि इस समय अब शकुन क्या कहीं रावण के के मुकुट गिर गए छत्र गिर गया तो ये अब इस बात का है कि शीघ्र ही राम का राज्य नष्ट होने वाला है राज्य जाने वाला है इसकी सूचना है क्योंकि सर के ऊपर मुकुट रखा है तब तक राजा सर के ऊपर मुकुट रही उसका राज किया मंदोदरी के कर्ण फूल वो हो उसके सौभाग्य के सूचक हैं कर्ण फूल गिर गए इसके की माने है रावण मरा <coughs> उसकी सूचना हो गई तो कहते आशुन भय भयंकर भारी भयंकर सासुन हुआ राज्य भी नष्ट हुआ और रावण भी मरा ये सब हुआ और भयंकर भारी कहकर के ये भी सूचित कर दिया कि रावण अकेला नहीं मरेगा रावण जब मरेगा तो अपने सब वंशभ को पहले मरवा करके तब मरेगा इसलिए सारे वंश का भी नाश हो जाएगा ये इस प्रकार से भयंकर अवसंपूर्ण अच्छा हुआ विनाश का सूचक ये हुआ ये सब लोग हृदय में विचार करने लगे और सब डरे डरे दिखाई देने लगे तो दसमुख देख के सभा भय पाई तो रावण ने देखा कि इस सारी सभा जितनी हमारी है ये ये बैठे हुए थे ये सबके सब, सब लोग भयभीत हैं इस अब अच्छा शक्त के कारण से तो अब्राहम जो है उस उनके भय को दूर करने के लिए उन सब लोगों को बहलाने वाली बातें करता है जिससे कि उनको भय न लगे वो कहता है कि बीहसी बचने ने कहे जुगत बनाई तो रावण हंसा और हंस करके जुगत बनाकर के बात कहता है कि मैंने बनावटी बातें सोच करके एम इनको कैसे समझाया जाए इन लोगों को ऐसे करके वो उनको समझाता है कहते सिर गिरे संत शुभ जाही कहते जिसके कि सिर गिर जाए और तो भी सदा सुभई ही हुआ देखो रावण कहता है मेरे सिर गिरा एक सिर गिरा तो दो सुर हो गए दो सुर गिरे तो हमारे चार सिर हो गए चार सिर गिरे दस सिर हो गए और फिर दस सिर हो गए और उसके बाद में तीनों लोगों का मैं स्वामी हो गया देवताओं के ऊपर विजय असुरों के ऊपर विजय मनुष्यों के ऊपर विजय इस प्रकार से तीनों लोगों का मैं स्वामी हो गया जब सिर गिरने से जब बात हो सकती है तो सिर गर्मी के दाने उसने रावण ने क्या किया था यज्ञ किया था शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सिर काट काट करके हवन कर दिया शंकर जी ने प्रसन्न होकर के फिर तो उसको जो है वो बरदान दिया इस प्रकार के तुम तो अजीब हो जाओ तो अभी इस प्रकार कहते हैं शरीर गिरे संतत सु मुकुट पर एक असगुणता अरे तो सिर को अभी हमारा सिर के ऊपर है ही अभी तदेवी ऊपर उसमें तो कुछ गया नहीं मुकुट ही तो गिर गए गिर गए गिर लेकिन गि क्या रावण ने फिर करके अपने सिर के ऊपर धन मुकुट क्या इसमें मुकुट के गिरने से कुछ हंस नहीं इसमें कोई अशुगुन की बात नहीं ऐसे करके रावण ने उनको सबको कह दिया और हंस भी दिया हंसने के माने रावण ने ये दिखाया कि तुम तो ही डर रहे हो हमें भी तो कोई डर नहीं तो अब लोगों ने जो वहां पर थे उन्होंने कहा रावण को ही अशगुन का कोई डर नहीं है तो हम बेकार में डरे जिसका कि होने जा रहा है कि कोई प्रसन्नता है इस बात की उसे कोई भय नहीं है उससे कोई अशगुन नहीं लग रहा है तो हमको क्यों लगे और तो फिर उसने कहा कि अब इसके माने है आगे ये सब लोग भयभीत हो गए चित्त इनका विचलित हो गया है अब कोई संगीत और नृत्य वगैरह चल नहीं सकता इसलिए एक अच्छा सभा अच्छा अच्छा। जाओ भाई सो जाकर अब सो जाओगे तो तुम्हारा भय भय दूर हो जाएगा सवेरे तक कल तक चित्त शांत हो जाएगा सहनी करो निज निज ग्रह जाये अपने अपने घर जाओ और सो जाकर गगने भवन सकल शेरनाई सब लोग जो वो अपने अपने घर चल गए शेरनाई के मने सिर झुका करके सिर झुकाकर करके मेरी एक तो रावण को जब चलने लगे तो रावण को प्रणाम करके गए इसलिए सिरनाई हो गया और दूसरी बात यह कि सबके सब, सब उदास हैं चिंतित हैं इसलिए सिर झुकाए झुकाए अपने घर चले गए तो जब चिंतित होता है व्यक्ति तो अभी सिर झुका रहता तो उसका तो उसका भी सूचना है <coughs> दोनों अर्थ गए देखो और दोनों ठीक बैठते हैं तो गगनीय भवन सकल शिरनाई अच्छा मंदोदरी सोच उ बसेऊ अभी मंदोदरी की तो समस्या बनी हुई है फिर तो रावण के तुमकुट गिर गए तो कहें चलो तो सब सब नहीं है लेकिन मंदोदरी के कारण फूल गिर गए उनका क्या हो <coughs> तो रावण तो अपने मन को बहला सकता है और जो सभासद हैं उनका वो उनका भी आगे पीछे चित्त शांत हो जाएगा लेकिन मंदोदरी का तो शांत होने वाला नहीं मंदोदरी सोच उ बसेऊ मंदोदरी की तो चिंता उसके हृदय में बात कर गई मारे वो नहीं निकल सकती और जब पूरे था से श्रवणपुर में ही फैसे हु जब से उसके कर्ण कर्णपुर कानों से गिरे तब से ये दशा है तब से कि मैंने उसके बाद फिर रावण भी चला गया मंदोदरी भी चली गई राजभवन में जाकर के लोग चले गए लेकिन उसके मन में बराबर यही कि कर्ण कर्णपुर गिर गए इसके माने ये है कि अब रावण बचेगा नहीं अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है और यह मंदोदरी को पहले से लग रहा था कि रावण अपनी हर पर रह लगा हुआ और शत्रु आया ही हुआ है युद्ध हो गई होगा रामा बचेगा नहीं अब। शकुन भी इस बात की सूचना देता है की रावण के मृत्यु निकट है <coughs> तो इस ये, ये बात जो मंदोदरी के हृदय में बसी हुई उसकी चिंताओं से लगी हुई तो सजन नए ने कहा जुग जो कर जोरी तो फिर अब मंदोदरी ने रावण से प्रार्थना करना फिर तो शुरू किया अब यहाँ से मंदोदरी की तीसरी बार रावण को शिक्षा दो बार मंदोदरी रावण को समझा चुकी है ये तीसरी बार का है फिर समझाती है रावण को सजन नये ने कहे मैंने आंखों में मैंने वो चिंतित हुई है, है उसको लगता है रामण मरेगा हमारा विवाद जाएगा इसलिए वो दुखी है तो आप हम उसके आंसू भी आ रहे हैं और जुग कर जोड़ी दोनों हाथ जोड़ करके रावण से ये कहती है कि सुनो प्राणपति बिनती मोरी कहती है हमारी बिनती को आप सुनो वो बार बार इसी प्रकार से विनम्रता पूर्वक कहती रहती है उग्रता नहीं आती उसकी वाणी में वो भले ही अपना दुख प्रकट करे आंसू बहावे, प्रार्थना करे हाथ पैर जोड़े ये सब करती है लेकिन उसकी वाणी में क्रोध नहीं आता वो बार बार रावण से इस प्रकार से कहती है अब की बार जो है शिक्षा क्या है भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षा देती है और उनसे कहती है कि कंधरा में विरोधी परह रहू कहते हमारा मुख्य बात कहने की यही है कि राम से तुम अपना विरोध छोड़ दो ये सब जब भगवान राम से तुमने विरोध शुरू किया है तब से जो है ये सब अब सबको दिखाई दे रहे हैं और आगे जो है कल्याण नहीं दिखाई देता मंगल नहीं दिखाई देता इसलिए आप विरोध उनका राम का छोड़ दो कंत शब्द पति के लिए प्रयोग किया जाता है कांत कहलाता है <coughs> कांत <coughs> कंत का भी अर्थ अगर संस्कृत में भी कंत कर लो तो उसमें कम के माने हैं सुख पावन तनोति कंतनोति इति कंता माने जो सब प्रकार से सुख देने वाला हो उसे कंत कहते हैं इसलिए वो समझती है कि रावण ही मर गया तो फिर हमें जीवन में कहाँ से कहाँ शांति मिलेगी कहाँ श्रेय मिलेगा ऐसे सोच करके वो हो रावण से कहती कंत राम में विरोध पर भर आप जो भगवान श्री राम जी का विरोध छोड़ दो उनसे विरोध करना ठीक नहीं जान मनुज जन हठ मन धरहू तुमने तो अभी मनुष्य ही समझ रहे हो वो मनुष्य नहीं है तुम तो मनुष्य समझ रहे हो इसलिए अभी तक हठ पकड़े हुए हो मने शत्रुता का हठ अभी पकड़े हुए हो कि हम सीता को वापस नहीं करेंगे और जो होगा सो होगा हम लड़ने को तैयार हैं ये सब इसीलिए तुम्हारे हक है क्योंकि तुम जानते हो कि राम कोई साधारण मनुष्य मात्र है वो मनुष्य नहीं है अगर ये आपको समझ में आ जाए ये परब्रह्म परमात्मा है उन्हीं का अवतार ये तो ये तुम हक छोड़ दो तुम इसलिए कहती कि इनको अब समझाती भगवान राम का पिछली बार जब उसने उपदेश दिया था तो वो परब्रम परमात्मा जिसने कि अनेक अवतार लिए हैं और उन अवतारों में एक से एक बली लोगों को उसने मार दिया है उसका उदाहरण दिया था उसने और कहा कि आपके अब उतनी शक्ति तो है नहीं जितना हृणयाकृाचक शक्ति थी जितनी की मधुकैटन की थी जितनी की राजा बल की थी, थी। अब ऐसी करके तुम्हारी शक्ति है नहीं शास्त्र जैसे भी तुम नहीं तुम्हारी शक्ति उनसे कम तुमको मारना क्या लगेगा ये तुम उनके मारे जाओगे उनके द्वारा तुम युद्ध करोगे तो ये पहली बार समझाया था अब ये बताते हैं कि देखो ये भगवान कैसे जो हैं ये यह तो परब्रह्म परमात्मा है उनकी विराट रूप का वर्णन करती है तो कहती ये कैसे भगवान है कि विश्व रूप रघुवंश मणि ये रघुवंश मणिने भगवान ने इन्होंने रघुवंश में अवतार लिया है तो रघुवंश में भी सबसे श्रेष्ठ हैं ये क्योंकि ये भगवान ही अवतार लिया है और विश्व रूप है करह बचन विश्वास हमारी बात के ऊपर विश्वास करो अब यहाँ पर जो है रामचरित मानस में भगवान का विराट रूप या विश्व रूप का वर्णन मंदोदरी के द्वारा यहाँ पर होता है भी शुरू किया जैसे गीता में ग्यारहवीं अध्ययन में वैसे यहां पर जो है उसी का उसी प्रकार से रामायण में भी विराट का वर्णन सभी शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन संभव होता है गीता में भी है इसमें रामायण में भी है और परमात्मा के जब वर्णन किया जाता है तो ब्रह्म का भी वर्णन करते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया और फिर सगुण लेकिन निराकार जो ईश्वर है उसका भी वर्णन करते हैं जिसकी जब कहते हैं कि तो वही जगत की उत्पत्ति पालन और प्रलय करने वाला है तब तो इसके माने हैं ईश्वर का वर्णन करते हैं जो कि सगुण है लेकिन निराकार है और फिर वही ईश्वर जो है वो हो जगत का रूप धारण कर लेता तो विराट रूप जाइए है वो ईश्वर का बाह्य शरीर है तो ये जो शरीर जो है धारण किए हुए विराट रूप में है तो इसका ये तीसरा वर्णन तो इस प्रकार से तीन रूप ये चौथा अवतार इस प्रकार के जब भगवान का अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार वेदांत के अनुसार विचार करते हैं तो भगवान के इतने रूप हो गए निर्गुण निराकार सगुन निराकार सगुन साकार और अवतार ये चार रूप भगवान के हैं और ये चारों चारों रूप एक समान मान्य हैं। ये कहोगे चार रूपों में से सही कौन है तो ये मूर्खता की बात है सही कि मैंने या बाकी के तीन को झूठ मानो ऐसे थोड़े वो चारों के चारों सत्य हैं चारों चारो यथार्थ हैं चारों रूप ठीक हैं ऐसे करके उनका जो है वो कहते हैं अब जो व्यक्ति जिस स्तर का है उसको भगवान का उसी प्रकार जैसे जो शरीर भाव रहने वाला है तो कहें कि भगवान कहाँ है देख लो सब आस पास करके यही भगवान का रूप शरीर सब दिखाई देता है कोई अपने शरीर भाव से थोड़ा ऊपर उठे जीव भाव पर आवे फिर कहेंगे भगवान कहाँ है तो कहे भगवान तो ये अभी देख रहे थे बाहर वो तो है ही है लेकिन जो कि जगत की, की रचना करने वाला है पालन करने वाला है विनाश करने वाला है जीवों की शुभाशु कर्मों का फल दाता है वही परमात्मा है वही ईश्वर है अब उसको वो दिखा दिया आगे चल करके तो ये कोई कहे ब्रात ही एकमात्र ईश्वर है और कुछ नहीं तो गलत बार उसके आगे जब व्यक्ति का जैसे जैसे विकास आंतरिक होता जाएगा वैसे वैसे दिखाई देने लगे उसको समझ में आ जाएगी जब किसी व्यक्ति को यह हो कि देखो कि तुम जीव भी नहीं हो आत्मा आत्मा को पहचानो साक्षी को पहचाना आत्मा को पहचाना सर्वात्मा को पहचाना तो आप क्या है कहे कि वो परमात्मा जो है वही जो निर्गुण निराकार है अब उसको समझो तुमने और उसमें कोई फर्क नहीं तुम दोनों एक हो सो तैताई तो ही नहीं भेदा अब किया गया ये भी रामायणी है सो तय ता नहीं भेदा वो इस प्रकार से अभेद रूप जो आ गया वो। <coughs> तो अपने साथ में रामायण में भी भगवान की जितनी भी रूप है ये है उन सब सबका वर्णन यथास्थान प्रसंग के अनुकूल सब जगह आता रहता है तो जो जहाँ वर्णन आता है उनको सबको चित्त में धारण करना चाहिए <coughs> और सबको समझना चाहिए कि ये क्यों इस प्रकार का इनका वर्णन है <coughs> तो यहां पर विश्व का वरण आ गया तो मंदोदरी विश्वरूप क्या है भगवान का वो बताते थे विश्वरूप रघुवंश मणे करो वचन विश्वास ये भगवान विश्व है लोक कल्पना बेद करे अंग, अंग अंग प्रतिजास अब विश्वरूप भगवान है तो क्या हुआ कि जितने भी लोक हैं वे सब अंग, अंग अंग प्रतिजास उसके समस्त शरीर में ही समस्त लोक है उनकी कल्पना की गई है विराट रूप मना ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी भी सृष्टि है वो सब भगवान का विराट रूप इस स्थूल सृष्टि भगवान का विराट रूप बाई शरीर का है तो ये लोक क्या है ऊपर से लेकर के नीचे तक के जितने भी लोक हैं वो सब उसी शरीर में स्थित है कैसे स्थित है अब वो आगे बताते हैं लेकिन एक बात यहाँ पे कहते हैं कि वेद कर कल्पना कहते हैं ये सब शब्द है वेद की कल्पना है रावण कहेगा अरे तुम्हारे अकली कितनी होती और क्यों को तुम क्या बता रहे हो सही बात है तो वो कहती है कि हम अपनी बात थोड़े बता रहे हैं ये तो वेद कहते हैं वेद तो सर्वत्र प्रमाण है उनको देखो वेद राम रावण भी जानता वेद और प्रमाण भी मानता है लेकिन रावण में एक कमी है कि तो व्यवहार में और शास्त्र को नहीं ला सकता शास्त्र सब है व्यवहार से वंचित संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं वैसे तो शास्त्र ही जाते हैं वेद क्या है वो शब्द क्या है गीता जानते ही नहीं है और जानते ही नहीं है तो वो उनके व्यवहार में वो सब नहीं आता है तो तो अलग बात है एक स्थिति ऐसी भी है लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं शास्त्रों को जानते हैं लेकिन व्यवहार में उसका कोई प्रभाव नहीं शास्त्र अपने स्थान पर उसका ज्ञान अलग है उनका व्यवहार अपना अलग जिसको विपरीत व्यवहार वो अपने अलग है ऐसे भी लोग भाग होते हैं तो ऐसा क्यों होता है जब शास्त्र जानते तो जीवन उसका आना चाहिए व्यवहार में तो वो विश्वास की बात है शास्त्र को जानना एक बात है उसमें विश्वास होना दूसरी बात है वैसे तो ऋषियों का ये कहना है कि शास्त्र तो लेकर के कोल भी पढ़ सकता है और पढ़ करके जो शास्त्र लिखा भी जान भी सकता है लेकिन शास्त्र में जो कुछ लिखा है परमात्मा का जैसा वर्णन है उसमें विश्वास होना व्यक्ति के बस की बात नहीं को शास्त्र को पढ़ करके उसमें विश्वास भी अर्जित कर ले विश्वास के लिए दूसरी युक्तियां अपनानी पड़ती हैं जब उस शास्त्र को गुरु के मुख से सुने तब उसमें शास्त्र में जो कुछ कहा गया उसके प्रति विश्वास जागृत होगा तुलसीदास तो जी कहते हैं ये रामचरित्र मैंने अपने गुरु के मुख से बार बार सुना जदय कही गुरु बारह ही समझ पर परी कसुमति अनुसार मैंने एक बार नहीं बहुत बार तुलसीदास ने सुना और गुरु के मुख से सुना तो गुरु के मुख से सुनने से ये प्रभाव होता है कि विश्वास जागृत होता है तो तुलसीदास कहते ना विश्वास है सब तो ये ब्रह्म के इस प्रकार विश्वास ढावाडोल होता तो ये सबके सब बातें सबके किनारे धरी रहती तुलसीदास तो जी अपने संसार में अन्य लोग जैसे व्यस्त हैं उसी प्रकार वो भी व्यस्त बने रहते बिना विश्वास के साथ में नहीं होता और लोगों को बस बाधा यही पड़ती है कि साथ बहुत कुछ जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते कुछ कुछ लोग तो इस प्रकार के भी होते हैं कि तो जो गुरु के मुख से भी सुनेंगे तो भी विश्वास नहीं होगा अब क्या बात है तो कहते हैं गुरु के पास तो गए लेकिन अहंकार लेकर के आप गए इसलिए अहंकारी व्यक्ति गुरु के मुख से पचासों बार सुने तो भी उसको जो है वो विश्वास हो, नहीं होगा उसका शास्त्र का फल नहीं होगा अब अगर कोई थोड़ा बहुत भी मानसिक दशाओं का मनोविज्ञान का थोड़ा सा अपने हृदय में आकलन कर सके तो उसे लग जाएगा अहंकार के माने क्या हुआ वो जिस समय सुनेंगे तो यही कहेगा अरे शास्त्र सा, समय तो ऐसे ही लिखा जाता है उल्टा सीधी बात है और शास्त्र को बताने वाले मन मनग्रहत बातें अपने बोलते ही रहते हैं हम जो शास्त्र हैं वो अपने स्थान में बिल्कुल ठीक है कहने गए उनको ऐसे क्या हुआ है? इस अहंकार का मतलब तो वो एक प्रकार से व्यक्ति की जो लर्निंग होनी चाहिए मानसिक विकास व्यक्ति का जो होना चाहिए डेवलप होना चाहिए वह विकसित नहीं हो पाता उसके लिए ये प्रतिबंध का काम करता है अहंकार सबसे बड़ा प्रतिबंधक अहंकार है इसलिए गुरु के पास जाने के लिए फिर विधान फिर इस प्रकार के हैं गुरु के पास जाओ और फिर तदविद्धि प्रणिपात प्रणिपात सेवया सेवा ये सब प्रणिपात सेवा ये सब कैसे गलत है कहते ये अहंकार को विनष्ट करने के लिए साधन है अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसके माने अहंकार मिटेगा नहीं अहंकार मिटाना और उसके बाद गुरु के मुख से श्रवण करना तब उसमें उसमें विश्वास जागृत हो विश्वास जागृत हो तब उसका श्रवण का फल दिखाई दे वो ज्ञान व्यवहार में आ गए ले। लेकिन रावण को आप देखते हैं अहंकार कितना प्रचंड है कितना प्रबल है और कहीं इस प्रकार का भी वर्णन नहीं कि रावण जो है अमुक गुरु के पास गया वहां से सीख करके आया ऐसा भी कुछ नहीं रावण का गुरु भी नहीं दिखाई देता अहंकार अपने स्थान पर है शास्त्र का ज्ञाता है शास्त्र सब जानता है परा सब तो उसने इसलिए जीवन में उसके शास्त्र का कोई प्रभाव नहीं है ये इसलिए कहते हैं कि वो अब वो कहते हैं कि देखो वेद जो तुम जानते ही हो उन्हों वेद में ही कहा गया है कि ये सब जगत जितना भी है वो परमात्मा का ही विराट रूप है ये सब वेद में कहा गया है वेद में कहा जरूर है लेकिन ये कल्पना है कल्पना माने क्या होती है ये मन से उद्भावना कुछ की गई कि ऐसा है ऐसा है मन से कुछ गढ़ लिया गया उससे कल्पना कैसे है मानसिक रचना कल्पना है तो कहते हैं ये वेदों की मानसिक रचना है वेदों की मानसिक रचना के माने क्या है कि तो वैसे तो ये सब लेकर के जो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जितनी सृष्टि पहाड़ पर्वत नदियां जितनी है और जो सूर्य नक्षत्र तारे इत्यादि हैं ये सब सृष्टि के अंतर जितने भी आते हैं ये अपने अपने स्थान तक जो है वो है परमात्मा के रूप स्थूल रूप है लेकिन उनको वेदों ने उसे मानवा का रूप दे दिया है तो मानवा का रूप देना वेद की कल्पना है ऊपर कद्यू लोग उसने देख लिया ब्रह्मलोक देख लिया तो कहा वो तो विराट रूप का सिर है पाताल देख लिया अरे ये तो उसका पैर है ऐसे करके उसने जो है वो इनकी सबकी जो है उसके मनुष्य के आकार का उसके मान लेना ये उसके वेद की कल्पना है अब इसमें मानवाकार रूप में मान लेना तो वेद की कल्पना है लेकिन वेद ये तो कहते ही हैं कि जितना ये जितनी की स्थूल सृष्टि है ये परमात्मा का स्थूल रूप है शरीर उसका है इसमें जो है ये कल्पना नहीं है ये यथार्थ बात है अब एक बात और देखें कल्पना एक अर्थ में और है ये कहते हैं वेद कर लोक अंग अंग प्रतिदास इस प्रकार से वेद कहते हैं लेकिन वेद ये भी कहते हैं कि समस्त श्रिष्ट स्थूल रूप जो कुछ है वो ईश्वर की कल्पना है इजगत क्या आकार से आ गया जो शरीर रूप है उस ईश्वर का तो जैसे हमको जीव को शरीर मिल गया पंचभ शरीर मिल गया उसमें आकर के जीव प्रविष्ट हो गया हा? तो ये शरीर जो है जीव की कल्पना नहीं है ये तो जीव को शरीर मिला करके इसमें बात कर गया लेकिन ये स्थूल शरीर जो उसका परमात्मा का है ये इस प्रकार से ऐसा नहीं कि उसको कहीं दूसरी जगह से आकर के मिल गया हो और उसमें ये बात कर रहा हो जीव की तरह से ऐसा हो सो नहीं है ये स्थूल सृष्टि जितनी है और सूक्ष्म सृष्टि जितनी है जितनी भी सृष्टि है उस ईश्वर की कल्पना है जैसे पंचदशी में का श्लोक था उसमें याद करेंगे तो आचार्य कहते हैं कि ईक्षण आदि प्रवेशांतम सृष्टि ही ईशेन कल्पिता ईक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत तक जितनी भी सृष्टि है ईशेन कल्पिता हा। यही ईश्वर की कल्पना है जागृतादि विवोक्षांतम सृष्टि संसारहा जीव कल्पना और जागृत से लेकर के मुक्ति तक जितनी भी रचना है वो जीव की रचना है मैं जाग रहा हूं जीव की कल्पना है मैं सो रहा हूं जीव की कल्पना है मैं शिक्षितावस्था में हूं जीव की कल्पना है मैं बंधन में हूं ये जीव की कल्पना मैं मुक्त हूं ये जीव की कल्पना इसको ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं ये सब जीव की कल्पनाए हैं तो जीव जैसे अपनी कल्पना करता है स्वप्न की रचना करता है तो जीव अपनी जीव की अपनी कल्पना है स्वप्न ऐसे जागृता अवस्था में जीव कहता है ये मेरा तेरा ये मेरा है ये तेरा है ये अपना है ये इस प्रकार का जो करता है ये जीव की अपनी कल्पना है जैसे जीव की अपनी कल्पना है इसी प्रकार से ईश्वर की अपनी कल्पना है और ईश्वर की कल्पना ही ईश्वर का ये स्थूल सरियर ब्राट सर जो है ईश्वर की अपनी कल्पना है तो लोग कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजाश अब उसने जब प्रकार से कल्पना की बेदो ने कि देखो विराट रूप परमात्मा के लेकर ले के सिर से लेकर के पैर तक है तो उसके प्रत्येक अंग में जितने भी कल्प हैं जितनी भी लोक हैं, वो सब उसी के शरीर में बात करते हैं अब आगे वर्णन करते हैं उसका विस्तार विराट रूप का कौन कौन अंग किस किस प्रकार के हैं उनका संक्षेप में मंदोदरी वर्णन कर देती है भगता काल शीशय जधाम अकलोक विश्राम भ्रगुति विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कछगन माला जासघ्राण अश्वनी कुमार निशेर दिवस पारा सा दस बेद बखानी मारु तो श्वास निगमन जीबानी अदर लोभ जम दसन कराला तो माया आस पाऊ दिवपाला आननेंबूपतिपति पालन प्रलय समीहामराज्यदश बारा अस्तिशैल नारा उदर उदीयद जातना जग मय प्रभु का बहु कल्पना अहंकार शिव बुद्धि यज मनस चेत महान मन विवास सचराचरूप राम भगवान हत विचार सुन प्राणपति प्रवशन बैरुबिहाय प्रीति करह रघुवीर पद मम जाए, जाए।, जाए।, जाए। रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय बोलो भाई संतन की जय <coughs> अब उसमें कैसे ब्राह्मण थे सब संभरण करते हैं कहते पद पाताल शी सज जो पाताल है मानो वहीं भगवान के पैर वहीं से शुरू हो जाते सृष्टि पाताल से शुरू होती सबसे नीचे से और सबसे ऊपर तक कहा तक स्थिर तक वो अजधाम के माने है ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी जहाँ बात करते हैं सबसे ऊपरी लोग है ब्रह्म के बाद कोई लोक नहीं और पाताल के नीचे उसके बाद कोई लोक नहीं ब्रह्म लोक से पातालोक तक सृष्टि है और वो सब पूरी सृष्टि एक और हो गई ऊपर की सृष्टि हो गई ब्रह्मलोक और नीचे की सिर हो गई पाताल लोग बस वहां से सिर से लेकर के पैर तक इसी के बीच में सबकल्पना कर लो वो सिर हो गया ये पैर हो गया अब बाकी सारे शरीर में जितने और लोग हैं सब उसी के बीच में हो गए तो कहते हैं अपर लोग अंग अंग विश्रामा दूसरे जितने भी लोग हैं जैसे स्वर्ग लोग है गंधर्व लोक है मृत लोक है ऐसे इस प्रकार के जो अन्य हैं ये सब कहा है इन्हीं सब लोगों के बीच में है अब जैसे सिर से लेकर के पैर तक हो गए तो सिर हो गया ब्रह्म लोग पैरोग पातान लोग तो आप कहीं स्वर्ग लोग कहीं गले के बराबर होगा फिर पित्रलोक होगा फिर कहीं गंधर्व लोक होगा तो फिर उसके बाद फिर कहीं जो है वो मृत्यु